दैनंदिन जीवन में योग परिग्रहो ही दुखाया एक चील को एक मछली मिल गई बहुत दिनों बाद यह रुचकर आहार उसे मिला था उसके आनंद का क्या कहना लेकिन यह क्या सैकड़ों कौए काँव काँव करते हुए उसके पीछे पड़ गए बेचारी चील जिस ओर भी जाती शैतान कौओं का झुंड उसके पीछे लगा ही रहता अचानक मछली चील की चोट से छूट जमीन पर गिरने लगी सभी कौवें मछली की ओर झपटे चील एक पेड़ की डाल पर बैठ गई आखिर उसने चैन की सांस ली एक विवेकी विचारशील साधक अवधूत उस ओर से जा रहे थे यह सारा तमाशा उन्होंने देखा और उन्होंने चील को अपने चौबीस गुरुओं में से एक बनाकर मन ही मन प्रणाम किया क्या शिक्षा प्राप्त की उन्होंने चील रूपी गुरु से परिग्रहो ही दुखाया प्रत्यत प्रियतम ऋणाम अनंतम सुखमापन होती तद विद्वान यत्वकिचन अर्थात मनुष्य जिन प्रिय वस्तुओं का संग्रह करता है वे ही सब उसके महान दुख का कारण बनती है इस तथ्य को जानकर जो संग्रह नहीं करता उस विद्वान्त को अनंत सुख प्राप्त होता है और धूत के चौबीस गुरुओं में एक मधुहरता भी था जो मधुमक्खियों के छत्तों से मधु निकाल कर ले जाता है अवधूत ने इससे यह सीख की कि लोभी व्यक्ति किसी को भी धन नहीं देते इकट्ठा करते रहते हैं लेकिन ऐसे कंजूसों को धन दूसरे लोग हड़प कर मौज लूटते हैं रेलवे प्लेटफार्म पर भी आपने विज्ञापन सा देखा होगा जिसमें यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए कम सामान लेकर यात्रा करने की सलाह दी जाती है यह बात प्रत्येक चिंतनशील विचारशील व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है कि उसके पास जितना कम सामान होता है उतना ही वह सुखी रहता है लेकिन सामग्री की वृद्धि के साथ ही साथ उसके जीवन की सुख शांति कम होती जाती है इस संग्रह वृत्ति के त्याग और परिग्रह का आध्यात्मिक जीवन में तो अत्यधिक महत्व है अहिंसा जी पाँच यमों में और का भी स्थान है तथा सभी धर्मशास्त्रों एवं संतों की जीवनियों से में इसके पालन के दृष्टांत एवं महत्व का वर्णन पाया जाता है इसे ही ईसाई धर्म में पॉवर्टी अथवा दारिद्र तथा श्री कृष्ण की भाषा में कांचन त्याग कहा गया है काम कांचन त्याग के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं है पंछी व दरवेश संग्रह नहीं करते संयासी धन कांचन को छूता तक नहीं अपरिग्रह धन संग्रह का त्याग तथा ब्रह्मचर्य ये दो सन्यासी के सबसे महत्वपूर्ण व्रत है सूफी संत राविया की कुटिया में पानी पीने का एक टूटा बर्तन सिर रख कर सोने के लिए एक ईट और बिछाने के लिए एक टाट के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता था एक अन्य सूफी संत की कन्या की इस विषय में एक मज़ेदार कहानी है संत की इच्छा थी कि उसकी पुत्री का विवाह किसी अच्छे साधक दरवेश से हो उन्हें एक युवक फकीर पसंद आ गया और दोनों का विवाह हो गया लेकिन जब कन्या अपने पति के घर गई तो उसने देखा कि आब खोरे, अर्थात कटोरा में पानी और एक सूखी रोटी पड़ी हुई है वह कुछ मायूस और असंतुष्ट हुई तथा वापस अपने पिता के पास जाने की इच्छा व्यक्त की फकीर ने कहा कि वह तो पहले ही जानता था कि बड़े घर की लड़की मुझ फकीर के साथ नहीं रह सकते सकेगी लेकिन लड़की ने अपने असंतोष का जो कारण बताया वह ध्यान देने योग्य है मैं पिताजी से इस बात को शिकायत करने जाना चाहती हूं कि आपने कहा था कि मेरा विवाह किसी परहेजगार और परिग्रही से करेंगे लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और दूसरे दिन के लिए पानी और रोटी का टुकड़ा बचा कर रखता है ऐसी बात नहीं है कि केवल पुरातन संतों के जीवन में ही त्याग और अपरिग्रह के ऐसे दृष्टांत मिलते हैं आधुनिक काल में भी ऐसे प्रेरक उदाहरण पाए जाते हैं अभी एक दशक पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पीस पिलग्रिम या शांति यात्री नामक एक महिला हो गई है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया अंतः प्रेरणा से प्रभावित हो इस अमेरिकन युवती ने अपनी समग्र संपत्ति दान कर दी तथा पहनने के वस्त्र एक कंधा टूथपेस्ट और ब्रश तथा कुछ लिखने की सामग्री लेकर विश्व शांति के लिए पैदल अमेरिका भ्रमण को निकल पड़ी इस अद्भुत महिला ने नियम बना लिया कि जब तक आश्रय नहीं मिलेगा तब तक चलती रहेंगे तथा जब तक भोजन नहीं दिया जाएगा तब तक निराहार रहेंगी परिभ्राजक संन्यासी तो साथ में कमंडलु तथा भिक्षा पात्र रखते हैं तथा भिक्षा मांगते भी हैं लेकिन इसने यह भी नहीं किया है उनकी कमीज पर सामने लिखा था पीस पिलग्रिम तथा पीछे लिखा था वॉकिंग टेन थाउजेंड माइल्स फॉर वर्ल्ड पीस उनके वस्त्रों पर लिखे ये शब्द लोगों को आकृष्ट करते लोग उनसे बात करते भोजन देते वे कभी धन स्वीकार नहीं करती जूते व वस्त्रों के पुराने होने पर लोगों के देने पर ही उन्हें बदलती कभी जंगल में कभी बस स्टैंड में कभी फूटपाथ पर तो कभी किसी के मकान में भी रात्रि यापन करती यह या दर 40 वर्षों तक उनकी आकस्मिक मृत्यु पर समाप्त हुआ तब तक वे अमेरिका की कई बार पैदल पचास हजार से अधिक मील की यात्रा कर चुकी थी अपरिग्रह के विषय में उनका कहना था, मैंने जब देखा कि विश्व में ऐसे अनेक गरीब लोग हैं, जिनके पास अपनी आवश्यकता से कम है तो मैंने निश्चय किया कि अपने जीवन को मैं कठोरता पूर्वक मात्र आवश्यकता के स्तर पर ले जाऊंगी मैंने वैसा ही किया मुझे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं छली और देखो मैं कितनी स्वतंत्र हूँ जब चाहती हूँ उठकर चल देती हूँ जहाँ चाहती हूँ सो जाती हूँ मुझे इन कामों के लिए व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना पड़ता भौतिकवादी और वह भी अमेरिका जैसे भोग भोगपरायण एवं संपन्न देश में ऐसा दृष्टांत सचमुच प्रेरणाप्रद है यह इसलिए भी अधिक आश्चर्यजनक और प्रेरणाप्रद है क्योंकि ये महिला कोई सर्वत्यागीवराजक भगवद इच्छा पर निर्भर सन्यासी नहीं थी फिर भी उन्होंने सत्य के अनुसरण के लिए के एक आदर्श युक्त जीवन यापन करने के लिए अपरिग्रह की नितांत आवश्यकता का अनुभव किया था श्री रामकृष्ण की एक महिला भक्त गोपाल की माँ का दृष्टांत इस संदर्भ में अत्यंत मार्मिक है विधवा गोपाल की माँ गंगा के किनारे एक भवन के छोटे से कमरे में रहती हुई बाल कृष्ण की उपासना तथा जप की साधना किया करती थी उन्हें बालक कृष्ण के दर्शन हुए थे और श्री राम कृष्ण में अपने इस श्री कृष्ण का दर्शन कर वे धन्य हुई थी एक बार श्री राम कृष्ण के शिष्यों ने उनके निवास स्थान पर जाकर देखा कि उनका कमरा मच्छरों से भरा रहता है यह सोचकर कि मच्छरदानी से गोपाल की माँ की मच्छरों से रक्षा हो जाएगी उन्होंने उन्हें एक मच्छरदानी दी लेकिन दूसरे ही दिन तड़के उन्होंने देखा कि गोपाल की मां उनके मठ में मच्छरदानी सहित उपस्थित है उसे लौटाते हुए उन्होंने कहा कि मच्छरदानी लगाने पर उन्हें निरंतर दुश्चिंता होने लगी कि कहीं उसे चूहे न काट डालें। इससे उनका ध्यान जब न हो सका इसीलिए वे मच्छरदानी लौटाने आई है श्री रामकृष्ण तथा विश्व के सभी धर्म संप्रदायों के साधकों के जीवन में अपरिग्रह के अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं दृष्टान परिग्रह इतना आवश्यक क्यों है परिग्रह में क्या बुराई है भोग रूपी मछली मच्छ, के पीछे पीछे कौवे किसके प्रतीक है पातंजल योग सूत्र के भाष्य में व्यास देव संक्षेप में परिग्रह के दोषों को बताते हुए कहते हैं विषयानाम नाम अर्जन रक्षण रक्षण क्षय संग हिंसा दोष अस्वीकरणम अपरिग्रह अर्थात विषयों के अर्जन रक्षण क्षय संग और हिंसा इन पांच दोषों को देखकर विषयों का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता कर है इस पर टीका करते हुए स्वामी हरिहरानंद अरण्य कहते हैं विषय के अर्जन में दुख रक्षण में दुख क्षय होने से दुख संग करने से संस्कार जनित दुख तथा विषय ग्रहण से अवश्यम भावी हिंसा और तजनित दुख होता है इन सब दुखों को समझकर कर दुख से मुक्ति चाहने वाले पहले विषय त्यागते हैं बाद में और विषय ग्रहण नहीं करते केवल प्राण धारण में सहायक द्रव्य मात्र ही स्वीकार करने योग्य होता है स्मृति कहती है त्यागे नयके अमृतत्व बहुत द्रव्य के स्वामी होकर उसे दूसरों के हित में नहीं लगाना स्वार्थ पड़ता है साथ ही वह पर दुख में सहानुभूति का अभाव है योगी गण निस्वार्थपरता की चरम सीमा में जाना चाहते हैं अतः उनके लिए भोग के विषय का भली भांति त्याग आवश्यक होता है मान लो कि किसी के पास प्रयोजन से अतिरिक्त धन है और दुखी व्यक्ति आकर उससे उसे मांगता है यदि वह नहीं देता तो स्वार्थ परक तथा दयाहीन है इस कारण योगी पहले ही निजस्व परार्थ में त्यागते हैं और बाद में प्राण रक्षार्थ आवश्यक द्रव्य के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करते